धीरेज ने फोन निकालकर उसे अनलॉक किया और फिर मैसेज देखने लगा। ओ, मेरा भी आठ हजार आ गया। का, वो, वो का रिवॉर्ड क्यों अरे सर वो अभी आपके आने से पहले वो छब्बीस साल पुराना किडनेपिंग केस सोल्व हुआ है ना ए, ना तो उसी का रिवॉर्ड है विक्रांत सर ने भेजा है धीरेज ने कहा विक्रांत ने क्यों भेजा है की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी सर विक्रांत सर को इस केस को सॉल्व करने के लिए कुल 21 लाख रुपए मिले थे और वो पैसे पुराने ब्यूरो चीफ साहब के पास रखे थे तो अब उसी पैसों में से मेरा हिस्सा 8,500 रुपए विक्रांत सर ने अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाया क्या अब तो ब्यूरो चीफ साहब दंग रह गए जब उन्होंने किडनेपिंग केस इक्कीस लाख और पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात का नाम सुना तब तो उनका दिमाग ही घूम गया उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पैसे तो खुद मिस्टर मलिक उनसे वापस लेकर गए थे तो फिर ये विक्रांत के पास कैसे पहुंच गए ब्यूरो चीफ पियूष रंजन गहरे सदमे में चले गए उन्होंने डीएन नगर जैसा अनोखा पुलिस ब्रांच कभी नहीं देखा था पहले नैना ने अपने सीनियर अधिकारी की पिटाई करके उन्हें ही छुट्टी पर भिजवा दिया और अब ये विक्रांत हैरान परेशान पीयूष अपना सिर पकड़ बैठ गए इस वक्त टीम ए ऑफिस में काफी शोरगुल का माहौल बना हुआ था दरअसल इस वक्त विक्रांत सभी के बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर तुरंत ही सभी के अकाउंट में इनाम वाले पैसे ट्रांसफर कर रहा था तो यहाँ पर सभी इन्वेस्टिगेटर्स अपना अपना बैंक अकाउंट डिटेल नोट करवा रहे थे विक्रांत ने मिस्टर मलिक के दिए हुए इक्कीस लाख रुपए के चेक को अपने बैंक खाते में डाल दिया था और फिर उसने सुनिधि को इस काम की जिम्मेदारी दी थी की ब्रांच के हर में बैंक अकाउंट डिटेल लेकर उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो सुनिधि ध्यान से सबके बैंक अकाउंट डिटेल नोट करना और पैसे भेजने से पहले इसे वेरीफाई भी कर लेना वरना गलत अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। विक्रांत ने सुनिधि को सावधान करते हुए कहा हम्म ठीक है लेकिन ये जो काम आप मुझसे करवा रहे हैं ना मैं इसके भी पैसे लूंगी सुनिधि ने विक्रांत से मजाक में कहा विक्रांत सभी को उसी हिसाब से पैसे दे रहा था जैसे पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर डिसाइड करके गए थे न किसी को एक पैसे ज्यादा और न किसी को एक पैसे कम पैसे मिलने के बाद सबसे ज्यादा खुश जतिन और राघव नजर आ रहे थे क्योंकि तो उन्हें इनाम में अन्य इन्वेस्टिगेटर्स की तुलना में अधिक पैसे मिले थे और सबसे बड़ी बात उन्हें ये पैसे बिना किसी काम के मिले थे वो बस रमाकांत को पकड़ने वाले दिन विक्रांत के साथ थे इसी का इनाम उन्हें मिला था तो जाहिर है की उनकी खुशी दुग्नी हो रहेगी अब तक ऑफिस में मौजूद सभी मेम्बर के पैसे दिए जा चुके थे फिर भी इक्कीस लाख रूपए में से तकरीबन आठ लाख रूपए बच रहे थे तभी विक्रांत को याद आया कि अभी तक चेतन पुष्कर और ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात का भी हिस्सा नहीं दिया गया है पुष्कर को तो विक्रांत किसी हाल में पैसे नहीं देने वाला है कोई लड़ाई नहीं हुई है तो विक्रांत को उसे पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है ऊपर से जब चेतन को इनाम के पैसे मिलेंगे तब पक्का पुष्कर को भी इसकी खबर लगेगी फिर तो उसका मुँह देखने लायक होगा विक्रांत ने सुनिधि से कहकर चेतन को फोन करवाया और उसके अकाउंट की डिटेल लेकर उसके भी पैसे सेंड करवा दिए इसके बाद विक्रांत ने पूर्व ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के पास भी फोन करके बैंक अकाउंट डिटेल लेना चाहा, लेकिन उनका फोन नहीं लगातार रखा रहेगा और जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तब उन्हें वो पैसे दे देगा इनाम लेने वाले में लिस्ट में सबसे आखिर में नैना का नाम था नैना को तो विक्रांत भूल ही गया था क्यूँकी उसने अभी कुछ दिन पहले ही ये ऑफिस ज्वाइन किया है वो यहाँ नहीं है शायद इसलिए लिस्ट में उसका नाम सबसे आखिर में हो लिस्ट में नैना का नाम देखते ही विक्रांत को याद आया दिख नहीं रही है ये को कुछ अजीब लगा क्योंकि नैना कभी भी काम से छुट्टी नहीं लेती और अगर आज उसने छुट्टी ली है तो जरूर कुछ न कुछ खास बात होगी ये सोचकर विक्रांत ने तुरंत ही नैना को फोन लगा दिया लेकिन पता नहीं क्यूँ नैना ने कॉल नहीं पिक की अब तो विक्रांत की फिक्र और बढ़ गई उसने टीम बी के ऑफिस में जाकर नैना के बारे में जानना चाहा। वहाँ से पता चला कि नैना सुबह से ही फील्ड में है। वो किसी काम से गई है हालांकि काम क्या था ये कोई नहीं बता सका विक्रांत को शक हुआ कहीं नैना रणजीत मेहरा को तो ढूंढने नहीं निकल गई। उसे अकेले नहीं जाना चाहिए रणजीत रॉ का एजेंट है स्पेशल ट्रेनिंग ली है उसने नैना ने कितना भी टाइकवांडो सीखा हो लेकिन वो अकेले रणजीत का सामना नहीं कर सकती अभी विक्रांत ये सोच ही रहा था की उसके पास भागता हुआ देवा धमका वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था विक्रांत पता है नैना मैडम ने ब्रांच से बैकअप फोर्स के लिए फोन किया था लेकिन लेकिन ब्यूरो चीफ सर ने कोई भी फोर्स भेजने से मना कर दिया वो कह रहे हैं कि नैना अपने मन से किसी इन्वेस्टिगेशन में टांग लड़ा रही है तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते देव ने घबराते हुए मैडम के पास सिर्फ उनकी गन है मुझे मुझे तो लग रहा है की कि वो किसी मुसीबत में है हमें चलना चाहिए कही नैना मैडम रणजीत देव के मुँह से निकल पड़ा इसके साथ ही उसके चेहरे की शिकन और बढ़ गयी न जाने क्यों नैना किसी का भी फोन नहीं उठा रही थी विक्रांत नैना को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ा था इस बीच उसने नैना को हजारों बार फोन किया होगा लेकिन नैना की तरफ से एक भी रिस्पांस नहीं आया था विक्रांत ने नैना के पर्सनल नंबर पर भी कई बार कॉल किया लेकिन उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला फिर उसने सुनिधि से कहकर नैना की लोकेशन ट्रैक करवाने की कोशिश की वहां से पता चला की नैना इस वक्त घाट में स्थित आर सिटी मॉल में है काफी देर से नैना एक ही लोकेशन पर है वो वहाँ से हिली नहीं है इसलिए विक्रांत को और ज्यादा शक होने लगा उसे लगा कि कहीं उस रॉ एजेंट रणजीत मेहरा को पकड़ने के लिए नैना निकली हो और उसने मॉल के भीतर कहीं नैना को बंधक न बना लिया हो विक्रांत फुल स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ आर सिटी मॉल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था उसने ऑफिस से निकलते वक्त टीम बी के ऑफिसर देव सिंह को भी जल्द से जल्द मॉल पहुँचने के लिए कह दिया था देव इस वक्त फोर्स और वेपन रेडी करने में लगा हुआ था विक्रांत के पहुंचने के साथ ही वो भी बैकअप फोर्स लेकर मॉल पहुंचने की तैयारी में जुटा हुआ था इस वक्त विक्रांत रोड के सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक करते हुए मॉल की तरफ फुल स्पीड से बढ़ा चला जा रहा था तकरीबन पांच सात मिनट की ड्राइव में विक्रांत डीएन नगर पुलिस स्टेशन से घाटकोपर में मौजूद इस मॉल के पास पहुँच गया इस पाँच सात मिनट के सफर में विक्रांत नैना को लगातार फोन करता रहा था लेकिन नैना का फोन एक बार भी नहीं उठा विक्रांत इस वक्त बहुत घबराया हुआ था उसके मन में तरह तरह के ख्याल उठने शुरू हो गए थे कहा होगी नैना इस वक्त इस हाल में होगी और और ये फोन क्यों नहीं उठा रही मॉल में क्या कर रही है ये कहीं कहीं मॉल के भीतर उसने नैना को बंधक तो नहीं बना लिया नैना तुम ये कैसे कर सकती हो बिना बताए इतने खतरनाक आदमी के पीछे भागना कहाँ की समझदारी है हे भगवान नैना को कुछ मत करना उसे कुछ मत होने देना घबराया और परेशान विक्रांत ने मॉल के बाहर पहुंचकर जोर से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया गाड़ी का पहिया सड़क पर घसीटता हुआ थम गया अभी गाड़ी पूरी तरह से रुकी हुई नहीं थी कि उससे पहले ही विक्रांत गाड़ी से कूदकर भागने लगा उसे इस तरह बदहवास भागता देख सभी उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे आज सैटरडे था वो तो वीकेंड होने की वजह से मॉल में अच्छी खासी भीड़ भी थी विक्रांत को तो अभी ये भी नहीं पता था कि नैना मॉल के भीतर किस फ्लोर पर और किस जगह पर है वो फिर भी तेजी से मॉल के भीतर भागने लगा मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर जैसे ही भागते हुए विक्रांत पर पड़ी तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़े एक गार्ड ने अपने हाथ को फैलाकर विक्रांत के सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी विक्रांत ने दूर से गार्ड को अपने रास्ते में खड़ा देख लिया था सो उसने भागते हुए जेब ऐसी अपना आई कार्ड बाहर निकाल लिया और उस गार्ड की तरफ लहराते हुए कहांबई पुलिस विक्रांत का कार्ड देखने के बाद गार्ड की हिम्मत नहीं हुई की विक्रांत को रोक सके वो तुरंत ही रास्ता खाली करके खड़े हो गए मॉल के भीतर घुसते ही विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया कि पहले किस दिशा में जाकर नैना को खोजे कुछ समझ न आने पर वो मॉल के बीचोंबीच खड़े होकर नैना का नाम लेकर नैना, नैना, मॉल में मौजूद लोग विक्रांत की तरफ हैरानी से देखने लगे लेकिन उस वक्त विक्रांत को किसी की परवाह नहीं थी वो इधर उधर भागता हुआ बस नैना नैना चिल्लाता रहा पसीने से तर होकर मॉल के भीतर लगे एक्केलेटर पर चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगा विक्रांत आज जितना घबराया हुआ और परेशान लग रहा था इतना परेशान वो शायद कभी नहीं हुआ रहा होगा